श्री राधेश बुलुंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री नि गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमन हरि को Gopinath Jay Jay, Radha Ramani Jay Jay, Gopinath Jay Jay, Gopal Jay Jay.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 राधारमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय बोलो वृंदावंदे हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जय ति पर सत्यवती हृदय नंद कमलगल्त वाय मम तम जगत्प्रवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकुषुणाक्ष जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहंबरा तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री रूप साग्र जाक सह गणरवनाथानीतम तम सजीव साधतम सवधूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गणलतांध से ज्ञान्य शु तस्मु अनर्पित मुन्न तोरटसुंदरकता सदा कंद स्फुकंदना मेचकास्तुते मेचिका मेचिकाभरण मेचकास्तु मेचिकाभरण भारिणीत नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तक जयमीरे वाचाकृ्यस्य पत्ता पावुले वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जन दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मते दया द्रा तुलसी कामनम यत्र पद्मना चुराण पठनम तत्रि बुलशुंद जय मंगल श्री भावना सार संग्रह रसिकनों के द्वारा अष्टकालीन लीला का जो दिव्य स्मरण उसी का संकलन करते हुए रसकों के आनुगत्य में श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए श्री सिद्ध कृष्णदास बाबाजी महाराज तात्पाद वे विराजमान है और श्री प्रातकालीन लीला स्मरण में श्याम सुंदर का सखागण और दासीगण जैसे श्रृंगार कर रहे हैं उस लीला का चिंतन कर रहे हैं सखाओं ने श्री श्याम सुंदर के हाथ में सुंदर अंगूठी पहनाई कान के जो कुंडल थे उन कुंडलों को पुनः से साफ करके स्वच्छ करके जो गिल भी गए थे उनको दोबारा मकराक् कुंडलों को कान में धारण कराया कमर में तुंडबंध, उनको धारण कराया और तुंडबंध धारण करा करके अब चरणों में मंजीर धारण करा दिए दो सौ श्लोक पादाबुजो मणींद्र घटात मंजीर युग्मकमी आधार मण दर्पण मृत्युदार मधि संस्पृहया दधारो किसी सखा ने किसी दासी ने दासी पुत्री जो मंजरी है उन मंजरियों ने पादाम पर मणिन्द्र घटां कल्पम चरण कमलों के ऊपर मणिन्द्र घटा अर्थात नीलम इंद्र नीलमणि उस इंद्र नीलमणि से बने हुए श्रेष्ठ मणि से बने हुए रत्नों से बने हुए मंजीर युग्म कम सुंदर बजते हुए नूपुर श्री कृष्ण के चरण में धारण कर नूपुर कैसे हैं अथ नखचंद्र दीप्तम श्री श्याम सुंदर की नख कांति से दीप्त माने चमक रहे हैं, जो नखचंद्र कांति से चमकते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे नूपरों को धारण कराया आधाय उनको धारण कराया कोप मणिदर्पण मतदार हो और इस प्रकार श्रृंगार पूरा करके फिर एक सखा दर्पण लेकर के आया मने जटित जो दर्पण है उस दर्पण को लेकर के आया है अत्युदारम जो विशाल है सुंदर अत्युदारम बड़ा स्पष्ट उदार उदार का मतलब है अत्यंत स्पष्ट और सुंदर सुंदर आकार का कलात्मक लेकर के आया आशिंब अधि और उस समय श्री कृष्ण के श्रीमुख के पास में पहले निकट लाकर के फिर थोड़ा दूर करके फिर थोड़ा दूर करके विभिन्न भंगमाओं से श्री कृष्ण की जो शोभा है उस कृष्ण की शोभा को दिखाते हुए आसेन बिम्बम अधि जो आसे माने मुख बिम्ब माने मुखचंद उस मुखबिम्ब उनके अधिमाने पास में संस्पृत संसप्रहम आदारो स्प्रहा सहित माने श्री कृष्ण इस दर्पण को देखें उनके हृदय में स्परा उत्पन्न करते हुए अभिलाषा उत्पन्न करते हुए दर्पण को स्थिर करके दिखाया नहीं दर्पण दिखाते समय ये सावधानी रखनी चाहिए हिलेगा तो फिर बिंब हिलता हुआ दिखेगा इसलिए इस स्थिर करके उस दर्पण को श्री कृष्ण को दिखाया तो पादाम जो चरणों चरण रूपी कमल उनके ऊपर मणिंद्र घट अनुतम श्रेष्ठ मणियों से जड़े हुए मंजीर युग्मकम दोनों नूपुरों को दोनों चरणों में धारण कराया नक्षचंद्र दीप्तम जो नूपुर श्री कृष्ण के नख के कांति से नक्षचंद्र की कांति से प्रकाशित हो रहे थे ऐसे उन नूपुरों को धारण करके आधाय को मणि दर्पण किसी ने मणि दर्पण को पकड़ा मणि में दर्पण को कलात्मक अत्युदारो जो बड़ा स्वच्छ और विशाल था उसमें आशेन्दु बिंबम श्री कृष्ण के बिंब का अधि मुख बिंब का दर्शन कराते हुए स्प्रहम स्परह, आधारो स्प्रहा सहित उस मणिदीपक मणि को मन दर्पण को आद धार श्री कृष्ण के सामने स्थापित किया मन धारण करके कृष्ण को मुखदर्शन कराया है इस प्रकार तो श्री कृष्ण का श्रृंगार पूर्ण हुआ ये प्रातःकालीन श्रृंगार जो है पहले किशोर जी के श्रृंगार का वर्णन कर दिया था अब प्रिया लाल जी के श्रृंगार का यहाँ वर्णन कर दिया अत्रांतरे ब्रज पुरर सन्निदेश माद इसी बीच में एक कोई सखा श्री ब्रज नंदराय उनके संदेश को ग्रहण करके दौड़ा हुआ आया श्री नंदराय राय ने नंदबाब ने कोई संदेश भेजा है उस संदेश को लेकर के संदेश बाहक एक सखा उस समय आया है तो ब्रिज पुरंदर माने ब्रज के इंद्र ब्रज के इंद्र कौन है नंदराय ंद राय उनके संदेश को लेकर के संदेशम उस संदेश को लेकर के आया कश्चन तदस्य से प्रवेशो और उस सखा ने श्री कृष्ण जहां श्रृंगार कर रहे हैं उस श्रृंगार घर में प्रवेश किया श्रृंगार कुंज में श्रृंगार ग्रह में उसने प्रवेश किया अब ऊंचे स कृष्ण अब बोला ओ भैया कृष्ण जनक बाबा ने कहलवाया माने श्री ब्रजराज ब्रजराय नंद राय उनके वचन को सखाप सुनाते हुए कह रहा है ओ कृष्ण श्री बाबा ने कहा है बहुस्पम दात मरह से गवाम आयोत्तम दुजे बह बोले भैया ब्राह्मणों को बहुत सी देनी गैया बाबा ने आदेश दिया तो ब्राह्मणों को गोदान करना कन्हया नित्य गोदान करे कन्हिया का कल्याण हो इसलिए क्योंकि नर्वथ लीला है देववत लीला है नहीं यहाँ जो राग मार्ग है उस राग मार्ग में तो मनुष्य लीला है इसलिए श्री कृष्ण का कल्याण हो अलाय भलाय सब तल जाए इसलिए कृष्ण गोदान करते हैं गोदान की जो रीति है वह अनेक अनेक जगह विशेष रूप से पुष्ट मार्ग में इसी वृज की रीति का पालन करते हुए नित्य राजभोग के समय पंचांग श्रवण आज अमुक तारीख है अमुक तिथि है अमुक बार है अमुक नक्षत्र है ये योग है ये पंचांग श्रवण तो पंचांग श्रवण करने पर गंगा स्नान का पुण्य लगेगा कढिंगा पे पंचांग श्रवण करने पर गंगा स्नान का पुण्य लगेगा तो पंचांग श्रवण ऐसे ही गौदान ये श्री कृष्ण आप गोदान करते हुए विराजमान हो रहे तो ग्वाल के समय या राजो के समय पंचांग और पंचांग के साथ साथ गौदान यह रीति है विशेष अवसरों पर तो श्री कृष्ण भी गौदान इस, इसी तरह से विशेष आग्रह से करते हैं जहां पर नित्य नियम नहीं है वहां पर विशेष अवसर पर तो गोदान का नियम है ग्रहण इत्यादि के अवसर पर गोदान का नियम तो तो बहुभ्य स्व दातुमर से गवाम अयोतम बहुत से ब्राह्मणों को भैया तुझे दस हजार गैया प्रदान करनी है ऐसे आयुत गैया आयुतम गवाम दस हजार गाय बहुभ्य द्विजेभ्य बहुत से ब्राह्मणों को बात करके देनी है शुत्वा गरम उस समय पिता के इन बचनों को सुनकर के कृष्णान कौमुदी में वर्णन किया जा रहा है ये कवि कर्णपुर गोस्व कर रहे कि पिता के वचनों को श्रवण करके चुकरम निवध्यो। श्री ने अपने केशों को उस समय बाधा चुकुर निवध्य पीतोत्तरीयम अपे सम्यक अथो विशोध्यो और अपने पीताम्बर को भी उत्तरी जो दुपट्टा है उसको भी अच्छी तरह से विशोध्य माने उसको सुव्यवस्थित किया माने अपने बाएं कंधे के ऊपर दुपट्टा रखा दुपट्टे का एक नियम है कि वह बाएं कंधे के ऊपर उपबीति होकर के रखा जाता है यदि प्राचीन अभीति हो जाएगा तो वो पितृ कल्प हो जाएगा वो श्राद्ध इत्यादि में पितर जो है उनको जहां पर तर्पण इत्यादि किया जाता है उस समय यज्ञोपवीत जो है उसको दाहिने कंधे के ऊपर रखा जाता है जब देव कार्य किए जाते हैं तो देव कार्य में यज्ञोपवीत को बाएं कंधे के ऊपर ही रखा जाता है तो उपवीति और सभ्य और तो अपसव्य जो है प्राचीन अभिति वो प्राचीन अभिति नहीं तो अपने जनों का जनऊपट्टा जो है उसको भी करके बाएं कंधे के ऊपर स्थापित करके श्री कृष्ण विराजमान श्री विराजमान हुए और उस समय अपने पीतोत्तरियम सम्यक अथ विशोधियों उत्तरी को संभाल करके रखा शास्त्र की एक विधि है देव कार्य में यज्ञोपवीत रखा जाता है बाएं कंधे पे पृथ्वी कार्य में यज्ञोपवीत रखा जाता है दाहिने कंधे में उल्टा और ऋषि के वना में ऋषि पूजन में यज्ञोपवीत को निवीति रखा जाता है निवृति माने केवल गले में। तो उपवीति प्राचीन आवृति और निवीति ये तीन पद्धति हैं यज्ञोपवीत की भी माने दुपट्टे को पहनने की भी तीनों पद्धति हैं कभी बाएं कंधे पर कभी दोनों कंधों के ऊपर इनको रखा जाता है विशेष जो अवसर है उनमें उसका अवसर का कोई यहाँ प्रसंग नहीं है उसमें प्राचीन अवी थी दाहिने कंधे के ऊपर डुपटा रखा जाएगा तो श्री कृष्ण ने पिता के इन बचनों को सुनकर के अपने केशों को बांधा ये केशों को बांधना जैसे चोटी बांधना है तो खुली चोटी उसके द्वारा देवकने नहीं किए जाते हैं तो चोटी जो है वो चोटी को तो केशों को बांधना वही मान लो चोटी बांधना शिखा बंधन करके फिर उत्तरी जो है उसको बाएं कंधे के ऊपर संभाल करके रख कर, रख करके आचम्य रम्य बदना आचमन करके परम प्रसन्न मुखो करके गुर रत्न सानु रामानुज श्री कृष्ण गुणों के रत्नों के सानु माने खजाने हैं ट्रेजर हैं जैसे सारे गुणों के रत्नों के वे खजाने हैं ऐसे उन श्री कृष्ण ने गुण रत्न सानु हूं उन श्री कृष्ण ने रामानुजा बलदाऊ के पुत्र भाई हैं उनने स्वमनसा बितार धेनु हूं अपने मन से बड़ी श्रद्धा के साथ में वित्तार धेनु गाय जो है उनको ब्राह्मणों को दान किया है ब्राह्मण अपने मंत्र बोलते रहे संकल्प जो है उनका मंत्र बोलते रहे ब्राह्मण आ गए हैं उन्होंने सब व्यवस्था कर ली है नंद भाव को आने की वहां जरूरत नहीं है श्री कृष्ण ने मित्य का कार्य है इसलिए वित्तार धेनु गाय जो है वो गाय उनका वितरण किया माने किया प्रपाक भवति मैं विधेशक सोढ़ती विलंबं सा प्राइणो कि अथ अविब इध श्री गोष्ठेशरी यशोदा मैया परम वात्सल्यवती हैं वे प्रपाक रिया की पसंद की रसोई जब तक बने ईप्सितम श्री कृष्ण की पसंद की रसोई जब तक बने संपादित हो भवती जब तक रसोई तैयार हो तब तक कन्हिया को भूख लग रही होगी सबसे पहले श्री बाल भोग के लिए भिजवा दिया है श्री यशोदा ने बाल भोग भिजवाया है संपादित तो भवती जावत अनेक पाक क्योंकि अनेक प्रकार जो अनेक पाक हैं वो संपादित जब तक होते हैं तब तक तावन सोभ अभिशक्न बती श्री यशोदा तब तक प्रतीक्षा नहीं कर सकी कि कन्हया को तो भूखा होगा रसोई बनने में तो अभी देर है इसलिए श्री यशोदा जी ने उस समय विभिन्न पाक जो है उनको भिजवा दिए ठाकुर जी के अनेक अनेक जगह गोपी बल्लव भोग रखने की भी पद्धति है मन श्रृंगार होने के बाद में अभी राजभोग में देर है तो बीच में थोड़ा सा भोग पर उसको कहते हैं गोपी बल्लभ भोग माने गोपियों की ओर से अथवा श्री गोपियों की ओर से नहीं हो तो या, श्री यशोदा की ओर से बीच में ही श्री कृष्ण के लिए कुछ बाल उनकी स्थापना कर दी जाती है जा। तो ये वही तो जो सेवा पद्धति सेवा क्रम में जो रीति है वो रीति सर्वदा रस के अनुरूप और रसकों की उस मानसी सेवा के अनुरूप ही है मानसी सेवा को ही कहीं सुपुष्ट करने के लिए वो रीति प्रत्यक्ष में भी स्वरूप सेवा में भी बेराजमा तो दोनों कहीं मिले हुए भक्ति डाढ़ प्रकार स्तु श्री, श्री बल्लवाचार्य चरण आप उनका एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है उसमें वे कह रहे हैं सूरश ग्रंथ में ही कि भक्ति डालढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भक्तिवर्धनी नामक श्री बल्लवाचार्य का जो ग्रंथ है उस भक्ति वर्धनी में कह रहे हैं कि भक्तिदार्ढ प्रकारस्तु भक्ति की दृढ़ता करने का एक प्रकार है ग्रहस्तित्व घर में रहते हुए भी माने नंद भवन उनकी कल्पना करते हुए घर में रहते हुए भी वन में जाने की जरूरत नहीं है गृहस्थी के लिए भी बता रही है चाहे वनवासी हो चाहे गृहस्थी हो भावना तो नंद भवन में सेवा की करेगा तो ग्रह स्तित्व घर में रहते हुए ठाकुर घर में है ऐसा मन में विचार करके वन में है तो मानसिक और घर में है तो स्वरूप सेवा जो श्री मंदिर में पधार रखी है श्री मंदिर में जो विराजमान हैं स्वरूप उनकी सेवा करते हुए तो बन में है तो मानसी सेवा में नंद भवन में प्रवेश करके और घर में है गृहस्थी है तो घर में ही सर्वश्रेष्ठ स्थान पर घर बनाकर के वहां श्री विग्रह उनकी स्थापना करके स्वधर्म अपने धर्म का भी पालन करते हुए वर्णाश्रम धर्म उनका भी पालन करते हुए अव्यावृत्ता एक क्षण भी व्यर्थ न जाए कृष्ण सेवा से अलग न होकर के भजेत कृष्णम श्री कृष्ण का पूजन करें पूजे श्रवण आदि पूजा करते हुए और श्रवण करते हुए अर्थात जब सेवा का अवसर है उस समय को सेवा करें और जब सेवा का अवसर नहीं है अनवसर का अवसर है अनावसर का ठाकुर जी शयन कर रहे हैं उस समय कृष्ण कथा श्रवण करते हुए या साक्षात सेवा नहीं है तो मानसी सेवा उनका श्रवण करते हुए तो पूजिया श्रवणादि भी दोनों तरह तो करते अर्थ किए कभी पूजा के द्वारा कभी श्रवण के द्वारा या कभी पूजा सहित श्रवण करते हुए माने सन्मुख दर्शन भी खुल रहे हैं और सन्मुख दर्शन खुलने में भी कहीं कृष्ण कथा उनका भी चिंतन करते हुए तो कभी परोक्ष दर्शन में और कभी सन्मुख दर्शन में भी पूजा श्रवण आदि भी पूजा पूर्वक श्रवण करते हुए अभ्यमृतः श्री कृष्ण सेवा से अलग न होकर के पूजा करें ये बीज प्रकार स्तु भक्ति रूपी जो बीज प्राप्त हुआ है श्रीमद् गुरुदेव के द्वारा उसको दृढ़ करने का प्रकार यह है कि साधक को नित्य प्रति कृष्ण कथा और भगवत सेवा चरण स्पर्श इनको करना चाहिए पूजा श्रवण अभ्यावृत तो भक्ति वर्धनी श्री वल्हवाचार्य का जो षोरश ग्रंथ में ग्रंथ है उसमें पहला ही पहली कार्य का के बीज दाठ प्रकाश तो ग्रह स्थित्वा सधर्मता अव्यावृतो भवित कृष्ण पूजे आश्रमरा ऐसा करते हुए विराजमान तो यहां पर श्री यशोदा जी ने उस समय तुरंत ही जो कुछ सामग्री कन्हियां को भूख लग रही होगी इसलिए अभी रसोई में देर है परंतु कुछ जलपान चुग्गाग्गा उनको करने के लिए जल्दी से कुछ ना कुछ भिजवा दिया है उसको थोड़ा सा जल बाल उस बाल को कहीं भुज बिजवा दिया है तो सावन में सो इतना विलंब यशोदा नहीं सहन कर सकी है अथ साप राहणोत्म भोग तुम श्री यशोदा ने कुछ भोजन कराने के लिए अतः अविलंब शीघ्र ही कृष्ण के पास में भिजवा दिया हयंग दुग्ध रसाद भक्षमेत घनसार रजो विभीक्ष आचम्य सत्सखाम सुतावल ताम्बूल मादन मधुरा चंद्र बिंब उन चंद्रमा के समान श्री कृष्ण ने उस जलपान को किया जो बाल भोग भेजा है उस जलपान को कर रहे हैं हाँ दधि दुग्ध हयंग भक्षम उसमें हाँ माने माखन है। हाँ का तात्पर्य है यो से कल का जो दूध था पिछली पिछले दिन का येस्टरडे कल का बीते हुए कल का जो दूध है उसका जो विकार उसको कहते हैं हयंग है कल का गोदोह मानी जो दूध उसका विकार माने कल दूध को उठाया गया था जमाया गया था और सुबह फिर उसको मत करके उसमें से माखन निकाला गया है इसलिए माखन का नाम ही है हयंग गवीन कल के गोदोहन का विकार तो हयंग उस माखन को फिर दही सुंदर दही भी है फिर दुग्ध सराधी दूध की मलाई मलाई उनको उतार करके श्री यशोदा जी ने सुंदर उसके ऊपर बुरा करके दूध की मलाई सराध भक्षण इन सबको और अन्य जो भक्ष्य पदार्थ है उन भक्ष्य पदार्थों को कुछ ये बाल भोग के लिए थोड़ा जलपान के लिए समेत इनके साथ में घनसार भक्षम कपूर की बिंदु वो भी जिन में लगी हुई है कपूर और केशर उनकी टिपकी उससे उसको सजा करके कपूर और केशर उनकी टिपकी से उसको बिंदुओं से उनको सजा करके जब जब तक सुंदर सजावट नहीं होगा, गार्निश नहीं होगा तब तक वो आनंद भोजन ऐसा होना चाहिए जो देख करके भी कहीं उसके प्रति मन चले तो उसको सुंदर सजा करके माने कपूर की और केशव इनकी बिंदुओं से उसको सजा करके आचरण सजा करके जब भेजा तो अभिभक्सो श्री कृष्ण ने उस जलपान को किया उस बाल भोग को श्री कृष्ण ने किया और आचमन में प्रिय सखा प्रिय सखा अंशकृत अवलंब आपने फिर कुल्ला किया और कुल्ला करके आचमन करके प्रिय सखा उनके कंधे के ऊपर आप सुवल आदि जो सखागण हैं उनके कंधे के ऊपर अपना हाथ रख करके प्रिय सखा अंशकृत अवलंब आदर सखा के ऊपर बिल्कुल हाथ रख के और फिर जो तांबुल हैं उन तांबुल को आप खाते हुए हो रहे हैं तो ये छेलापन वो छेलापन ठाकुर का अलग दिख रहा है कि सखा के ऊपर हाथ रखा गया है ला। बिल्कुल छैले पनी में आनंद पूर्वक उस तांबुल को सखा के ऊपर हाथ रखकर के निश्चिंत तो होकर के विराजमान है यह धीर ललित नायक का स्वरूप है कि पर परिहास विशारद निश्चिंतो धीर ललित प्रायः प्रेसी बसा के वो विदग्ध माने बड़ा चतुर होता है धीर ललित नायक नव नई जवानी रहा, सर्वदा सर्वदा मूड है हंसी करने में परम कुशल और निश्चिंत उसके ऊपर कोई जुम्मेदारी नहीं है क्योंकि संभालने वाले नंद बाबा तो, तो राजकुमार हैं इनको इनको परवाह का क्या इनको कोई चिंता नहीं है निश्चिंतो उसका नाम है धीर ललित नायक इतने गुण जिसने विद्यमान हो ये विशेष रूप से चार गुण विदग नव परिहास और निश्चित ये चार गुण और पांचवा मुख्य गुण है वो है प्रायः सी वशः सदा प्रिया के वशीभूत होकर के जो रहे प्रिया के बसीभूत ये पांच गुणों से युक्त जो नायक है उसका नाम धीर ललित नायक है जो धर्म में परम परम निष्णात हो और धर्म के का दृष्टि से सुंदर से सुंदर वस्तु का भी त्याग कर दे उसका नाम है धीरोदात धीर उद्धत उसका नाम जो क्रोध युद्ध वीरता और कठोर भाषण इनको करने में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो करके कठोर भाषण करने के लिए जो तैयार हो उसका नाम है धीरोधत्त और धीर शांत है जो संसार की असार असारता का विचार करके संसार में आसक्त नहीं हो आत्म केंद्रित होकर करके शांत होकर के बैठे उसका नाम है धीरो आ, धीर शांत इस प्रकार चार प्रकार के नायकों का उज्जवल उज्ज्वलमणि में वर्णन किया गया धीरो उनके उदाहरण है श्रीराम विशेष रूप से फिर धीरोधत्त उनके उदाहरण है विशेष रूप से श्री कृष्ण सब गुण है परंतु धीरोधत्त उनका भीम भीमसेन फिर धीर शांत इनके प्रमाण है भगवान बुद्ध सनकादिक ये धीर शांत और धीर ललित तो है ही है श्री कृष्णचंद्र ये धीर ललित होकर के ये चार अलग अलग दृष्टान्त है काव्य शास्त्र में धीर ललित का दृष्टान्त दिया उदयन और धीरोधत्त का दृष्टान्त वहां पर भीमसेन और धीर शांत का विराजमान तो प्रिय सखा उनके कंधे के ऊपर हाथ रख करके आपकाल पान निकाल ले हैं और पान फिर छैलापने में चवाते हुए मधुरांद चंद्रबिंब जिनका मुख चंद्रबिंब मधुर रूप में चमक रहा है ऐसे पान चवाती हुए विराजमान हो रहे रही है बाष्पाणाम हिमिहिक बिंदु निकरम मुमोचो वाक्षाभ्या जलदीकरण शीकर कर्ण यशोदा मैया ने रसोई करके कृष्ण के लिए बालभोग भेजा ये सुन करके श्री राधिका व्याकुल हो गई हाँ है मैं अपने हाथ से श्री कृष्ण को रसोई बना करके नहीं खिला सकी क्योंकि जगत ने प्रसिद्धि है कि प्रीति मुख के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है अर्थात किसी को खिलाने पिलाने पर जो प्रेम है वह हृदय में बढ़ता है ये तो प्रेम जो है वह मुख के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है ये जगत की रीति है खिलाने पिलाने पर ही प्रीति बढ़ती है अतः श्री स्वामनी भी अपने हाथ से रसोई करके श्याम सुंदर को खिलाना चाहती है भोजन कराना चाहती है और कह रही है वंचित रह गई लो मैया रसोई करके और मैया यशोदा मैया कृष्ण के लिए बाल भोग भेजे रही है तो एकदम व्याकुल हो गई तो निशमी इमाम बारता यशोदा ने श्री कृष्ण के लिए स्वल्पाह भेजा इस बात को सुनकर के श्री राधिका पहले तो आनंदित हुई और सीध अब ये जो बात वार्ता है, है? सीध अमृत के समान इस वार्ता को सुनकर के श्री राधिका पहले तो प्रसन्न हुई फिर स्वयं पक्वा यो तद अशन असू कावित फिर मन में क्लेश आया बोले हाल में स्वयं बना करके श्री प्यारे को स्वल्पाह नहीं दे सके प्यारे को जलपान बाल भोग नहीं करा सकी ये विचार करके मन गोपी चंद नहीं समर्पित कर सकी ये विचार करके विपन्ना बाष्पाणाम उस समय श्री राधिका विपन्न हो गई दुखी हो गई और बाष्पाणाम हिम मेहक निकरम उनकी आंखों में हिम हिमिह माने ओस की हिम हिमिहक कहते हैं ओस की उन ओस की बूथ के समान जो बूद वो नेत्रों के ऊपर उस समय आ गई हैं उनके आंखों में ओस की बूद जैसे आ गई है मुमोचा और वो आंसू एक एक झलक पड़े अक्ष जल जीवता जैसे कमल के ऊपर कोई ओस की पड़ी हो सीकर सीकरण सीकर मैने बूद को ही जो सीकर है वो सीकर मने हिम हिमकरण के समान उसके जो हिमकर्ण के समान आंसू उनकी आंख में चले आए कर, सीकर सीकरण सीकर माने उसकी बुध उनके कण उनकी श्री आंखों के ऊपर उस समय छलक आए हैं इस वार्ता को सुनकर के श्री राधिका अत्यंत आनंदित हुई अमृतसरी की ये वार्ता थी पर मन में यह विचार आया कि आह मैं अपने हाथ से प्यारे को कुछ पाक करके भोजन कराती वो नहीं कर पाई ये विचार करके दुखी हो गई और बाष्पा हिमेहक बिंदु निकुरम उन उस समय हिम माने ओस की बूंदों के समान बाष्पा माने आंसू की बूंदों को कुछ तपकाया और उनकी आंखें आंसू की बूदों से युक्त ऐसी लग रही थी मानो प्रातः काल के समय किसी कमल के पत्र के ऊपर सुंदर ओस की बूंद पड़ी हो और वो चमक रही सी शोभा प्राप्त जल सी सीकरण ये दृष्टांत अलंकार का यहां प्रयोग किया गया है जो दृष्टांत अलंकार है उस दृष्टांत अलंकार का यहां पर एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल दृष्टांत अलंकार उसको यहां पर दिखाया गया अत्र अब यहां से एक नई लीला प्रांत हो रही है अत्रांत इसी बीच में ब्रजपोराधिपयान पायोलते निदिष्टा आग तिप कुंद लतका अंतिकम एक दक्ष बृंद प्रमोद करते कृतनी व्यराजी इसी बीच में श्री कौंदी जी कुंद जी वे नंद भवन से आ गए कौंदी ये श्री किशोरी जी की सखी हैं। रहती ये नंद भवन में हैं। उपनंद गोप जो हैं, उनके पुत्र इनके पतिमन्य गोप हैं। प्रीति इनकी केवल कृष्ण है परंतु उपनंद गोप जो हैं, वो इनके पतिमन्य गोप हैं। कुलता जी राधा रानी की परमप्रिय सखी और ये वहां पर सदा श्री किशोरी जी को अभिसार करा के नंद भवन ले जाना ये प्रातकालीन अभिसार ये इनकी प्रमुख सेवा है कौंदी और कुंदलता दोनों एक ही है कुंदलता के हैं पूरा नाम है कुंदलता बोलचाल में कहते हैं कौंदी कौंदी जी उस समय आए अत्रांतरे इसी बीच में कल्प लताया श्री ब्रजपुराधिपिपया ब्रिजपुरी की स्वामनी अर्थात श्री मैया यशोदा मैया यशोदा कैसी हैं बोले अन पाय बासल्य कल्प लताया जिनकी बात कल्प लता कभी भी अनुपाय माने दूर नहीं होती है अपाय कहते हैं विश्लेष को अनुपाय माने कभी दूर नहीं हो भगत देपाई नहीं तुलसीदास जी जैसे कहते हैं अनुपाय माने जो भक्ति कभी टूटे नहीं वो भक्ति हमको प्रदान करो पंचमी भक्ति वहां होती है जो अपाय माने विश्लेष की जो सीमा है उसको पंचमी कहते कोई वस्तु गिर रही है जैसे ये है गिर रहा है तो जहां से गिरेगा जिस सीमा से गिरेगा उसको हम पंचमी भक्ति का प्रयोग करेंगे मेज से गिरा तो मेज में पंचमी विभक्ति होगी अपायो विश्लेषण अपाय जो है उस अपायो अपादानम ये व्याकरण का सूत्र है कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है उस सीमा का नाम अपादान कारण कहलाता है तो सीमा को अपादान कहती है अपादान में पंची भक्ति होगी जैसे वृक्षात फलम पतती वृक्ष से फल गिर रहा है तो जहां से सीमा अलग हो रही है उसको हम अपाय तो श्री यशोदा कैसी है उनके लिए एक विशेषण दे रहे हैं मैया कैसी हैं कि अनुपाय कल्प कल्पलता जिनकी बात्सल्य रूपी कल्प लता कभी दूर होती ही नहीं है अर्थात सर्वदा सर्वदा बात्सल्य में ही जो डूबी हुई है अतिरयाम निर्दिष्टा उन श्री यशोदा ने अत्यंत से उस समय आदेश दिया बोले ओ इधर ना जल्दी से राधिका राधिका के पास में जा राधिका को बुला करके ले ऐसे श्री यशोदा जी ने कौंदी जी को आदेश प्रदान किया कौंदी जी रहती है नंद भवन में तो उनको आदेश दिया कि जाके बुला करके लिया तो अति रयात राय माने बेग अति बेग निश्ता वेग के साथ में जिनको आदेश दिया गया है ऐसी आगत्य कुंद लतिका श्री कुंद लता जी उस समय तुरंत ही यशोदा के आदेश को प्राप्त करके श्री राधिका के महलों में आ गई आगत्य कुंद लतिका अंतिकम श्री राधिका के पास में अंतिकम में पास में और एक अक्षय भृंग प्रमोद करते ही। श्री कौ कुलता यही चाह रही हैं कि श्री राधिका के नयनों को कैसे आनंदित किया जाए तो राधिका के नेत्री भोरों को आनंदित करने के लिए ये कृतनी परम भाग्यशाली नहीं है जो राधिका के नेत्रों को आनंदित करना चाहती हैं कृष्ण का दर्शन करा करके वे व्यराजित उस समय कुंदलता जी का आगमन परम परम शोभा को प्राप्त हुआ और उस समय श्री राधिका के भवन की कुंदलता के आगमन से और भी ज्यादा शोभा हो गई है तो कुंदलता उस समय आई यहां पर श्री राधिका श्री यशोदा उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि बात्सल्य रूपी कल्पलता रूपक अलंकार का प्रयोग है मेटाफर का रूपी जिनसे कभी भी दूर नहीं होती है और में ये कुंद, कुंद अपूर्व शोभा और सुगंध को फैलाने वाली है जैसे कुंद की शोभा शोभा को सुंदर भी है और कांति मधु को भी फैलाने वाली ऐसे ही आने पर खिलने पर कुंद के खिलने पर जैसे शोभा होती है कुंज की ऐसे हिस्से राधिका के कुंज की शोभा हो गई है तो कुंडल कुंडल नाम करके अलंकार हुआ परिकर अलंकार वहां होता है जहां सार्थक शब्द का प्रयोग होता है जैसा नाम वैसा ही गुण ये कुंदलता के समान ही कुंदलता वहां आ साठक अलंकार का, का प्रयोग है ये परलंकार का यह प्रयोग दर्शन समुद्गम स्मृता शस्तान योग रोन्नति सीधु वृष्टि ही सद्यो बभू यते वृंदम तदा ननंद समय रोचि क्या सुंदर पदशैया है <laughs> कितनी स्मूथ और बिल्कुल एकदम जैसे पाठ करने में ही जैसे लगे जैसे कोई अपूर्व से एक नाव चल रही है एक जो है उसकी गति वो प्रकट हो अन्य अन्योन्य दर्शन समुदम स्मृतार्ड्य एक दूसरे का दर्शन करके श्री राधिका ने कौंदी जी का दर्शन किया कौंदी जी ने राधिका का दर्शन किया और दोनों का दर्शन करके अन्य दर्शन समुद्गम और उनका दर्शन करके और इस समय समुद्गम अपूर्ण से स्मृत आध्य मुस्कान जो है वो एकदम प्रकट हो गई नेत्रों के चौ हुए हैं भुजाओं से भुजा मिली है और रोम रोम उठ करके उस समय आनंदित हो गए तो ये प्रेम का स्वभाव है कि चार चार और फिर सब खिल है ना तो वो वो वही पद्धति पर प्रकट कर रहे। चार मिले किले इत्यादि इत्यादि वो श्लोक याद नहीं है पर परंतु तो लोक में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है तो अन्योन्य दर्शन समुद्गम एक दूसरे का दर्शन करके आख जो है वो एकदम खिल गई है फिर चौसठ किले बत्तीस दांत खिल गए चार मिले चौसठ किले और फिर जो जितने भी रोम हैं वो हजारों रोम उठ करके जैसे खड़े हो रहे तो शस्तान योग आज मंद मुस्कान उन मंद मुस्कान के सूचक मंद मुस्कान हृदय के अनुयोग को हृदय के आनंद की सूचना देने वाले होकर के विराजमान है नति, में, उन्नति शीर्घ वृष्टि आज अमृत की वृष्टि हो रही है तो स्मृताढ़ माने मंद मुस्कान से संपत्ति युक्त जो अनुयोग माने मिलना है उस मिलने में उत्कंठा के अमृत की मानो वृष्टि हो रही है उन्नति वृष्टि उत्कंठा उत्कंठा उस के कारण सीधु माने अमृत की जहां वृष्टि हो रही है अन्योन्य दर्शन एक दूसरे का दर्शन मिले दर्शन किया उस समय स्मिताढ़तावली जो है मुस्कान वो प्रकट हो गई तो चार मिले दो नेत्र कुंद लता जी के दो राधिका के तो चार मिले फिर चौसठ के लिए बत्तीस दाक श्री कुंद लता जी के बत्तीस दाक श्री प्रिया जी के ऐसे चौसठ के लिए ऐसे अपूर्व रूप से विराजमान और उस समय रोम रोम जो है वो रोम रोम उठ करके खड़े हो गए हैं आनंद में स्वागत कर रहे हैं भू तुरंत अमृत की वृष्टि हुई उस समय जितने भी सखी हैं हैं वे सब आनंदित हो गए सम हृदय सखीगण है उस समय सौहृद हृदय रोची सुंदरता का हृदय का जो भाव है वह हृदय के भाव को वह मुस्कान वे नेत्रों की चमक और उठे हुए रोम ये सब हृदय के उस सौहृद को हृदय के भाव को सौह हृदय को माने मित्रता का हृदय माने जो भाव उसको रोचि माने प्रकट करने वाले हुए परस्पर श्री राधिका की और कुंद लता जी की जो मित्रता है उसके भाव को सूचित करने वाले ये रोमांच विशेष रूप से हुए हैं और सारी सखी भी अत्यंत प्रसन्न हो गए सद्यो माने प्रसन्न तुरंत ही अः रोमांच उत्कंठा की अमृत की वृष्टि हुई रोमांच उत्पन्न हुए और येव तदा तदाल वृंद ननंद और उसी समय सखियों का समूह ननंद माने अत्यंत आनंदित हुआ वहां पर जितनी भी सखी थी वे भी अत्यंत आनंदित हुई और सम सौहद हृदय रोचि और आज श्री हृदय के भाव को सौहृद भाव को इन सब सखियों ने सूचित किया उनकी जो हाव भाव है उनके द्वारा हृदय के सौहृद भाव को ही प्रकट किया गया है ब्रिजपुर परमेश्वरी प्रसादम ख भक्त तमोदयोकस्मा न शिशिर रुचि पूर्णा पूर्व दिशरा समेत काफ्य लक्ष्मी उस समय श्री राधिका श्री कुंदलता जी का स्वागत करती हुई कह रही हैं कि अरे वीर कुंदलता तेरा स्वागत है स्वागत आज तेरा जो आगमन है यह इस बात की सूचना दे रहा है कि ब्रिजपुर परमेश्वरी इस ब्रिजपुर की गोष्ठी की जो स्वामी श्री यशोदा है उनकी प्रसाद उनकी कृपा मेरे ऊपर है ये तेरा दर्शन करके श्री यशोदा की कृपा मेरे ऊपर है मैया की कृपा मेरे ऊपर है यह राधिका अनुभव कर रही हैं कि तेरा यहां आना तब उदयो अकस्मात तेरा यहां एकाएक -एक आना यह श्री यशोदा के मेरे ऊपर प्रसाद का ही कृपा का ही सूचक है कि यशोदा जी ने जरूर मेरे ऊपर कृपा की है भाई तेरा दर्शन करके मैया की कृपा की अनुभूति मुझे होगी ये कहने का मतलब ब्रिजपुर परमेश्वरी प्रसादम मई अली सखी भक्ति तबोदयो है कस्मात तेरा यहाँ एकाएक आना यशोदा की कृपा का ही सूचना मुझे प्रणाम कर रहा है न शिशु रुचा विनयी पूर्वा अब एक दृष्टान्त दे रहे हैं यहां पर पृथ्वी वस्तु मा है नहीं निदर्शन अलंकार है निदर्शन अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं कि न रुचि बिना व पूर्वा जहा शिशिर रुचि शिशिर रुचि माने चंद्रमा जिसकी शीतल किरण है ऐसे चंद्रमा के बिना पूर्वा दिशम अधे अधेरी में, अधेरी रात में पूर्व दिशा चंद्रमा के बिना काप लक्ष्मी न समेती। कोई शोभा को प्राप्त नहीं करती है रात्रि तो काली है अधेरी है शाम है परंतु चंद्रमा यदि प्रकट हो जाए तो रात्रि भी कितनी सुंदर लगने लगती है जो अधेरी रात्रि वावी चंद्रमा के उदय होने पर जैसे सुंदर बन जाती है इसी प्रकार अरी सखी तू यहां आई यशोदा जी की कृपा रूपी चंद्रमा की चादनी लेकर के तू यहां आई तो मेरे हृदय का जो निराशा रूपी अधेरी रात्रि थी वह भी शोभा को प्राप्त हो गई तो जैसे रात्रि चंद्रमा के द्वारा शोभा को प्राप्त कर लेती है वहा विभावरी बन जाती है जो रजनी थी वहा विभावरी बन जाती है शोभा से युक्त हो जाती है ऐसे ही तेरे आगमन से मेरे हृदय में जो निराशा अंधकार विराह उनका अंधकार जो छाया हुआ था तेरे आने से मांगो चंद्रमा का उदय होकर के तो तू हो गई चंद्रमा और जो श्री यशोदा की कृपा लेकर के आई है वह हो गई चांदनी उससे मेरा हृदय प्रकाशित हो गया है वह विभावरी बन गया है रुचि रुचिना बिना चंद्रमा की रुचि माने चादनी के बिना पूर्वा दिशी पूर्व दिशा अधिरात्रि माने रात्रि में काप लक्ष्मी न समेती कोई दूसरी शोभा को अद्भुत शोभा को प्राप्त नहीं करती है विभाग जहां पर निदर्शना उसे कहते हैं यत्र एकोप धर्म सामान्य यत्र निर्देश प्रथक जहां पर एक ही सामान्य धर्म को दो वाक्यों में अलग अलग कहा जाए वहां पर निदर्शन अलंकार का प्रयोग होता है यहां पर निदर्शन अलंकार का ये प्रयोग है एक वाक्य में कह रही तेरे आने से अपूर्व यशोदा के प्रसाद की मुझे प्राप्ति हुई और इसी बात को एक दूसरे दृष्टांत के द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे चंद्रमा का उदय होने पर पूर्व दिशा सुंदर विभावरी बन जाती है शोभा से युक्त बन जाती है तो एक वाक्य में पूरी सिमली न कहकर के उपमा पूरे एक वाक्य में न कहकर के दो अलग अलग वाक्यों में एक वाक्य में केवल उपमान का वर्णन तो एक वाक्य में फिर उपमेय का वर्णन प्रस्तुत का वर्णन उपमेय का वर्णन एक वाक्य में और अप्रस्तुत जो रिजेम्बलेंस है जिससे उसका वर्णन दूसरे वाक्य में तो सिमली जो है वो सिमली वहां पर पूर्ण होती है अः उपमा जहां पर एक वाक्य में प्रस्तुत जो विषय चल रहा है प्रेजेंट उसका वर्णन किया जाए प्रस्तुत का और दूसरे वाक्य में जो अप्रस्तुत है उस अप्रस्तुत को जो सिमिलर है रिजिमलेंस है जिससे उस उपमान का वर्णन जिसमें किया जाए दो अलग अलग वाक्यों का निदर्शन अलंकार है। तद अहम अनु निदेश दंभा कृपातमेव साव्यता अनुपलभ्य मना मात्मा सोमक सखेद मवैत्य नात्मनियम साधकों के लिए बहुत उपयोगी वस्तु कभी कभी गुरुदेव के द्वारा संतों के द्वारा महापुरुषों बड़े लोगों के द्वारा माता पिता के द्वारा दिया गया जो उपदेश है उस उपदेश को छोटे बच्चे भार समझते हैं अरे पिताजी ने फिर यह उपदेश दे दिया ये कह दिया अब ये करना पड़ेगा परंतु जहां अपूर्व प्रीति होती है वहां पर आदेश मिला या हर्ष का विषय है आदेश पाना भार नहीं है बल्कि यह हर्ष का विषय है ये तो श्री राधिका अत्यंत अत्यंत हर्षित हो रही हैं कि श्री यशोदा मुझे आदेश प्रदान कर रही हैं ये बात सुनकर के वे अपूर्व से आनंदित हो रही हैं तो तद हम में श्री राधिका कह रही हैं कि अली सखी मैं ऐसा अनुमान लगाती हूं कि निदेश यशोदा मैया ने मुझे आदेश नहीं दिया है इस आदेश के बहाने कि मैं किमत कृपातम एवं सी आज यशोदा ने कोई कृपामृति ही मेरे ऊपर वितरित किया है उन्होंने मेरे ऊपर उल्टी कोई कृपा ही प्रदान की है मैं ऐसा अनुमान लगाती हूँ कि यशोदा का यह आदेश नहीं है बल्कि मेरे ऊपर कृपा है। अहम मैं ये अनुमान करती हूं कि निर्देश क्या आदेश नहीं दिया गया है बल्कि कि मैं कृपातम एवं सा सामान्य उन्हें यशोदा ने मेरे ऊपर कोई अमृत ही प्रदान किया है जहा प्रीति होती है वहां पर आदेश मिले या बड़े हर्ष की बात होती है और प्रायः प्रीति की अतिशयता में जो प्रेमी जन है वह प्रार्थना करता है कि मुझे कोई आदेश दो वो प्रायः कहता है कि गुरु जी कोई आदेश दो महापुरुष बड़े जो है वो मुझे कोई आदेश दे तो ये प्रार्थना करता है कि मैं क्या सेवा करूं तो ये आदेश प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा रहती है तो तब मैं अनुमान करती हूं कि यशोदा ने आदेश के बहाने मेरे ऊपर कोई अपूर्व कृपा मृत ही बरसाया है जनदन अनुपलब महात्मा जब तक यह कृपा मृत कृपारूपी अमृत मुझे प्राप्त नहीं होता है स्व सखेनम अवै उस समय मेरा मन स्वयं ही खेद को प्राप्त रहता है अनात्म नियम क्योंकि मुझे यह लगता है कि मुझे कोई आदेश नहीं दिया गया इसका मतलब है कि मैं आत्मी नहीं हूं मुझे पराया समझा जा रहा जो पराया है उसका आदर किया जाए और तो जो अपना होता है उसको डांट लगाई जाती है उसको आदेश दिया जाता है रस के रीती थी। श्रीमंत महाप्रभु जिस गोस्वामी जी आप महाप्रभु से मिलने के लिए वृंदावन से और जगन्नाथपुरी गए जल्दी से महाप्रभु का दर्शन हो जाए इस उत्कंठा में जाते समय गांव जंगल के रास्ते से गए मेन रास्ते से गए नहीं जल्दी पहुंच जाए इसलिए पोखरों में स्नान किया और पोखर में स्नान करने के कारण गंदा जल है इनके शरीर में खुजली का रोग और जैसे ही महाप्रभु के पास में पहुंचे अब ये तो दूर भाग रहे हैं और महाप्रभु इनके इनको गले लगाने के लिए लपक रहे हैं बड़ा सुंदर को छियाछाई का खेल हो रहा है हाईडेंसी का बिल्कुल खेल हो रहा है महाप्रभु तो इनको लपकना चाह रहे हैं गले लगाना चाह रहे हैं और ये बचना चाह रहे हैं कि कहीं महाप्रभु मुझे पकड़ नहीं ले और महाप्रभु जबरदस्ती सनातन गोस्वामी को पकड़ करके अपनी छाती से लगा ले महाप्रभु के हैं प्रभो ऐसा मत करो मत करो मेरे शरीर में रोग है वैसे मैं अपराधी हूँ उस अपराध का फल भोग रहा हूं ये रोग मेरे शरीर में लगा हुआ है और आपने कहीं मेरा स्पर्श किया और ये उड़ता हुआ रोग कहीं आप में पहुंच गया तो मेरा दंड कितना बढ़ बढ़ जाएगा जाएगा मेरा अपराध कितना इससे मुझे मच्छू, मच्छू, इस अपराध में मुझे मत डालो महा अपराधी बन जाऊंगा मैं उसका कारण बन जाऊंगा और महाप्रभु कह रहे हैं अरे बाबरे कहीं ऐसा होता है क्या मां की गोदी में बालक लाल मल मूत्र कर देता है माँ बुरा मानती है क्या बल्कि आनंदित होती है बढ़िया से बढ़िया सारी कपड़ा पहने हो परंतु बालक यदि बिगाड़ दे तब भी मां को बुरा नहीं लगता है क्योंकि बात्सल का स्वभाव है कि मल अपकर्षण करना अपने पुत्र का अपने बालक का मल अपकर्षण करना वह भी माँ को बुरा नहीं लगता है माँ उससे उसको भी जल्दी से पहुंच डालती है उसने घृणा कभी नहीं करती है बालक के मलमूत्र में जैसे मां कभी भी घृणा नहीं करती है के कारण ऐसे ही तुझे अपनी छाती से लगाने से मुझे क्या घृणा होगी क्या तुझे करके मुझे संतोष मिलता है और ऐसा महाप्रभु रोज करें बार बार करें सनातन गुस्तव बड़े दुखी एक दिन जगदानंद से कहा कि पंडित जी महाप्रभु मानते नहीं है क्या करूं दर्शन के बिना रह नहीं सकता हूं नहीं पहुंचो तो महाप्रभु पूछते आस्नातन नहीं आए कहां गए क्यों नहीं आए मेरी याद करते जाना भी पड़ता है अब क्या करूं जगदानंद बोले कितने बड़े पंडित हैं जगदानंद कह रहे हैं बोल भाई अब एक दो दिन की बात है आगे रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है अब रथ यात्रा को पीठ दे करके तुम तो मत जाओ ठाकुर जी का दो दिन की बात है जैसे इतने दिन बीत है दो चार दिन और बीत जाए रथ यात्रा दर्शन करके तुम चले जाओ यहां पर रोएंगे तो फिर महाप्रभु नीचुएंगे तुम्हारी पीड़ा में जानता हूं ये बात न जाने कहा कैसे महाप्रभु के काम में पड़ गए एकदम क्रोधित होकर के बोले काल के बटुआ जगदा जगदा नंद पूरा नाम भी नहीं ले रहे हैं बोले कल का ब्रह्मचारी वो जगदा कहा है नंद कोई बहुत बड़े पंडित हैं जगदा नंद महापंडित हैं परंतु महापंडित कह रहे काल के जगदा कल का ब्रह्मचारी बटुआ वो जगदा आज सनातन उपदेश दे रहा है जो सनातन मुझे उपदेश देते हैं मैं कभी कोई संदेह होता है तो अपने कर्तव्य का बोध सनातन गोस्वामी से पूछ करके करता हूं मुझे भी जो भजन मान का उपदेश देते हैं उनको ये कल का बटुक जगदानंद उपदेश दे रहा है जगदानंद थोड़ थोड़ थो का सनातन गोस्वामी जी उस दूर से प्रणाम करते हुए बोले बलिहारी प्रभु बलिहारी आज एक बात की जांच हो गई कि जगदानंद के, के प्रति आपका अत्यंत अत्यंत स्नेह है मेरे प्रति स्नेह नहीं है मुझे समझते हो पराया इसलिए मेरी तो प्रशंसा कर रहे हो और जगदानंद को आप समझते हो अपना इसलिए जगदानंद को डांट लगा रहे हो तो जहां दंड दिया जाता है अपमान किया जाता है वहां पर तो होता है निंदा और जहां पराया समझा जाता है उसको किया जाता है आदर सो so, जब आदेश दिया है यशोदा भैया ने राधा रानी कह रही हैं तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज श्री यशोदा मुझे अपना समझ रही हैं जो अपना है उसको आदेश दिया जाएगा जो पराया है उसको नीचे सिंहासन पर बैठा करके उसका पूजन किया जाए इसलिए आज मुझे अपना जैसा लगा निदेश इस आदेश को प्राप्त करके मैं ये समझती हूं कि किमप कि श्री यशोदान मैया ने मेरे ऊपर कोई कृपा ही की है यजनम अनुपल महात्मा इस कृपांत को जब तक मैंने नहीं पाया था तब तक स्वयं अपे आई थी मैं स्वयं खेद को ही प्राप्त कर रही थी न आत्मनियम और ऐसा लग रहा था कि मैं आत्मीय नहीं हूं मैं पराई परंतु आई लग रहा है कि मैं श्री यशोदा की हूं आत्मी अजय ने रस्पति रस्पति बिधाप था रसवती गति नूनम अतर्वात अथमय तम मदार अरिस्वती कितना सुंदर संबोधन है सखी का सखी के श्री राधानी कह है अरे रस में पगी हुई अरे रसवती अजन रसवती विधापनार्थम तो रस्वती रस्वती विधापनार्थम अरे युक्त तू रसोई बनवाने के लिए यमक अलंकार का प्रयोग है एक यमक का है रसवती का अर्थ है युक्त दूसरी रसवती का अर्थ है रसोई तो अरे रस्वती रस्वती विधापनार्थम रसोई बनवाने के लिए ते गति ही मैं जानती हूं कि तेरा यहां आगमन हुआ है इस बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूं परंतु इतर था जवात आयासी, इसीलिए तू जल्दी से मेरे पास में आ गई है, इसीलिए जल्दी से सबसे पहले तू मेरे पास में आई है जबकि तुझे जाना चाहिए था पहले आर्या जटला के पास में सास मुझे अनुमति देंगी तभी तो जाऊंगे तो जाना चाहिए था तुझे सास के के तो के पास पास में में परंतु न जाकर तू मेरे पास में आई है क्योंकि तू जल्दी से रसोई बनाने के लिए मुझे तैयार करना चाहती है माने श्री जटला के पास में जाएंगे उतनी देर में मैं तैयार हो समय का संकोच करने के लिए समय को कहीं व्यवस्थित करने के लिए मैनेज करने के लिए तू मेरे पास में सबसे पहले यहां आ गई है इतर था, था? था माने अन्य था जवात आयासी शीघ्रतापूर्वक तू मेरे पास में प्रथमन इतना यहां नहीं आती अनु मेरी माने सास उनसे अनुमति लिए बिना तू पर नहीं आती इति उदित अमृतम पिबंती ऐसे श्री कुंदलता जी सुदृढ़ परम सुंदरी श्री किशोरी जी जिनके नयनों में जल्दी से नंद भवन जाने की पहुंचने की उत्कंठा विराजमान उदितमृतम पे बंती जो सूर्द मानी श्री राधिका उनके द्वारा कहे गए उदित माने वचन राधिका के वचन उसी अमृत का पान करती हुई स्मित सुभगम निज गाद कुंद बल्ली कुंद बल्ली मन मन मुस्कुराती रही और मुस्कुराते हुए श्री कुंदवल्ली जी बोली आई सखी विदेही तत्व यात्रा अरे सखी तू तो बस जल्दी से तैयार हो जा जास कहती रहेगी उनकी चिंता चिंता करने की जरूरत नहीं आई अरे सखी विदेही तत्व यात्रा जल्दी से नंद भवन गमन करने के लिए तू यात्रा कर अकृत विलंबन इत यहाँ पर विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है सहाल बृंदा जल्दी से तैयार हो जा तैयार है ही और जो तैयारी करनी है जल्दी से तैयारी हो जा सहाल बिंदा सखियों के साथ में तू जल्दी से तैयार हो जा श्री अष्टकालीन लीला की एक बहुत बड़ी विशेषता अष्टयाम स्मरण की कि यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है संघर्ष वह बाह्य संघर्ष नहीं है अधिकांश में भावनाओं का जो संघर्ष है वही है किसी बिलेन के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा जैसे नाटक में बाधा उत्पन्न की जाती है और फिर बड़े एफर्ट्स के साथ में जो हीरो है वह अपने गोल को प्राप्त करता है लक्ष्य को प्राप्त करता है वहां पर बाह्य संघर्ष होता है परंत यहां पर, पर बाह्य संघर्ष बहुत हल्का है केवल हृदय की भावनाओं को जगाने के लिए एक फैक्टर के रूप में एक कहीं घटक के रूप में थोड़ा सा बाह्य संघर्ष थोड़ा सा विरोध आता है पंत जो विरोध आता है उसको जल्दी से पूरा करके अधिकांश जो संघर्ष है स्ट्रगल है जो कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष है, वह संघर्ष आंतरिक है और आंतरिक संघर्ष होने से भी उत्सुकता निरंतर निरंतर बनी रहती है अब जैसे श्री कुंद लता जी आए अब श्री राधिका को प्रधाना है श्रीमती राधिका को श्री भवन में तो वहां पर एक विचार आ रहा है कि हाय कहीं सास नंद घर वाले बाधा नहीं डालने परंतु तो बाधा उत्पन्न होती है आते हैं परंतु उन, तो उन बाधाओं को जल्दी से समाधान भी भावना के क्षेत्र में ही उनका समाधान कर दिया जाता है और भावुकताओं का भावनाओं का ये जो उत्थान पतन समुद्र की लहरों से के द्वारा आता है उससे एक गति मिलती है इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अष्टकालीन लीला में क्योंकि संघर्ष नहीं है क्योंकि यहां पर कोई प्रतिपक्ष नहीं है इसलिए इसमें रस नहीं है क्यूरसिटी उत्सुकता नहीं होगी सो बात नहीं है यहां पर निपकुंज मंदिर में श्री चंदावली जी इत्यादि के द्वारा और लोक में वेद और लोक की मर्यादाओं के द्वारा कहीं विरोध उत्पन्न किया गया और वो विरोध आंतरिक अधिक है बाहर कहीं स्थल विरोध उतना नहीं ये रस की एक अद्भुतता इस रीति में यहां अद्भुत रूप से गिर तो इति सूर्जक श्री राधिका के जो नेत्र हैं उन नेत्रों से उदित माने जो वचन सुंदर माने सुंदर नेत्र वाली श्री सुंदरी राधिका उनके उदित अमृत उनके वचन अमृतों का पान करते हुए स्मित शुभगम श्री राधिका मुस्करा रही हैं और निजगाद कुंद बल्ली निजगा बल्ली भी मुस्कराती हुई बोल रही है कि आई अखे विदे या तत्र यात्रा अरी सखे अब देर मत करने की आवश्यक देर करने की आवश्यकता नहीं है बिना अकृत किए हुए आल सखियों सक्ष, के साथ में चल किमिह गुरुजना वाले अनुज्ञा ग्रहण विधौ अरे गुरुजनों की आज्ञा लेना तो चुटकियों का काम है वो तो मिली मिलाई है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं गुरुजन अवली अपनी माने पंक्ति गुरुजनों की पंक्ति उनकी अनुज्ञा को ग्रहण करना या तो अवमात्र कष्टम इसमें अवमात्र भी कष्ट की बात है ही नहीं मैंने बोलते मिल मिलाई है तो उसमें जरा भी कष्ट नहीं है बाधा नहीं है जब अतुल धन धेन धान्य वर्ष अकृत भशाम क्योंकि श्री यशोदा ने अतुल धन धान्य धेनु इनकी जटला के ऊपर खूब वर्षा कर दिए जटला जी थोड़ी सी लोबान लोभा थोड़ा सा मिल जाए राधिका जाएंगी तो कुछ भेंट लेकर के आएंगी कुछ विदा लेकर के आएंगी इस लोभ में वे भी जल्दी से भेज देती है तो अतुल धन धेनु धान्य इनकी वर्षा अकृत भाषा उनको करके वर्ष ही अखंड भाषा में श्री राधिका को भाग गया है ताम श्री यशुदा ने उनको प्राप्त कर लिया है। इस श्री यशुदा जी उनके आदेश को, को ग्रहण करती हुई स्वीकार करती हुई श्री अः उस समय जाने के लिए तैयार हुई परंतु ऊपर से कहीं वे भाव को प्रकट कर रही है माने ऊपर से अभिथा उस अभेथा भाव को प्रकट कर रही है, दिखा रही है। आ, हमारी कोई रुचि नहीं है रोज रोज के जाना ऐसे दिखा रही मतलब भीतर भीतर तो आनंद है पर अरे रोज के रोज, भीदर तो रोज, रोज, रोज कहाँ जाना ये अच्छा नहीं लगता ऐसा कहकर के, के थोड़ा सा उपेक्षा दिखा रही है अब वो जो प्रिया जी के जो अभेत्था के भाव है निज भाव को आवरण करना इस भाव को अभिथा के भाव को आगे इसको प्रस्तुत करेंगे बोलो श्री लाली श्री कल का परसों से यहाँ पर कथा है इसलिए कल को तो यहाँ राशि है तो कल कल तो कथा यहाँ हो जाएगी आ, श्री रस जी के यहाँ पर मंदाकनी कल साढ़े छह बजे है न कल, कल साढ़े छ बजे से वहां पर झूलनोत्सव है और आप सब लोगों को मैं उनकी तरफ से ये प्रार्थना की गई है मैं तो अः मुख हूं कहने वाले हुए हैं <laughs> तो आ, उनकी तरफ से ये प्रार्थना की गई है कि आप लोग कल झूलनोत्सव उनके यहाँ पर हो रहा है तो उस जूर्ण उत्सव में दर्शन करने के लिए भी जैसी सुविधा हो उसके अनुसार पधारें उनके यहाँ पर अः कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक एक आयोजन आ, किया जा रहा है अः पंद्रह दिन के लिए या दस दिन के लिए जैसा भी यथा यथा साध्य सुविधा होगी वो सुबह साढ़े ग्यारह बजे से साढ़े बारह बजे तक कोई विभिन्न जो ग्रंथ हैं विषय भिशे, उन विषयों के ऊपर ही कभी उपदेश कभी अन्य अन्य मन शिक्षा इत्यादि कुछ विषयों को लेकर के चार चार दिन के अः तीन उनके यहाँ पर सत्र होंगे उनमें भी आप लोग उनकी तरफ से निवेदन है कि इसका तो सूचना दे दी जाए तो वो तो शुभ है यहाँ की कथा तो निरंतर निरंतर चलेगी यहाँ पर तो परसों से कथा है सप्ताह पंद्रह तारीख तक तो कल यहाँ पर उपस्थित होकर के प्रयास करेंगे कल श्री रूप गोस्वामी के गुणानुवाद का थोड़ा सा गायन यहाँ पर हो जाए तो अः तो श्री रूप गोस्वामी के गुणानुवाद का या जैसा भी ये प्रसंग जो चल रहा है वो इस प्रसंग को या रूप के तो उसको कल तो यहाँ पर दित्वि जैसे कथा हो रही है वही कलम साढ़े छवी तक फिर इसके बाद में फिर वहां पर आपके बुलवृंदावंद हरि लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रम हरि गोविंद